नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ हाँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष तीन कलाकार जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे राइटर एंड पोटिस्ट हैं जिनसे हम लोग शायर भी हैं उन सभी से रूबरू होंगे और मुंबई से हमारे साथ सिद्धि नायक कलाकार जुड़ी है सिंगिंग स्टार उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शोभना जी को याद करना चाहूंगा और उनका शोभन जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी बहुत आपका भी बहुत स्वागत आपका बहुत जी, आभार जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है और इसके साथ में वर्षा श्रीवास्तव हमारे साथ है वर्षा जी बहुत बहुत स्वागत है ये चैन खाली आपके स्वागत में कैसे हूँ बहुत अच्छे है सर आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी जी इनके साथ हमारे शायर अनुराग विश्वकर्मा जी हैं अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकात तो इस कार्यक्रम में मुंबई से सिद्धि हमारे आप बहुत बहुत स्वागत चलिए आज के इस कार्यक्रम को बड़ी खूबसूरती से हमारे कलाकार सजाएंगे और मैं सिद्धि से चाहूंगा की एक गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिद्धि तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे मेहमानों का और का विशेष और बहुत-बहुत स्वागत करिए अपने गीत से आ, पहले तो सभी को नमस्ते और नमस्ते। जैसा कि सर ने कहा मेरा नाम सिद्धि है और मैं मुंबई से हूँ मैं जो गीत गाने वाली हूँ उसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना और आ, मैं शुरू करती हूँ स्वागत स्वागत ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले एक रास्ते रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना थैंक यू वाह सिद्धि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू कार्यक्रम का शुरुआत एक भक्ति गीत से आपने कराया बहुत ही शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें यही हमारी शुभकामनाएं है अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी दिग्गज कवियों से हम लोग आपको जोड़ना चाहेंगे सबसे पहले तो अनुराग विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसके साथ हमारे बहुत सारे मित्र जो है हम देख रहे हैं बड़े प्यार से कमेंट किया है याद किया है हम सभी तो को बड़ा लंबा लिस्ट है तो चलिए उनके भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद रेज सिफ़ा खान सबसे पहले... खान जी. जी, जी. जी, सबसे सबसे पहले सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को सभी मित्रों को सभी मेरे चाहने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आभार कि वो सब आए और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं एक मतलब शेर से आगाज करता हूँ स्वागत हूँ की आसमां के चमकते सितारे लिए आसमां के चमकते सितारे लिए चांद धरती पे आया तुम्हारे लिए क्या बात है के चमकते सितारे लिए चांद धरती पे आया तुम्हारे लिए हम फना होके बैठे हैं आगोश में हम फना होके बैठे हैं आगोश में तेरी आंखों के कातिल इशारे लिए हाँ हाँ क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया और जैसा की मेरी बहन अफशा का एक डिमांड थी तो मैं उसका ये फेवरेट मुक्तक पढ़ के आगे बढ़ता हूँ जी जी कि, जी ये दिल खोया सा रहता है तुम्हारे ही ख्यालों में ये दिल खोया सा रहता है तुम्हारे ही ख्यालों में मैं पढ़ना चाहता हूँ अब मोहब्बत के बवालों में मेरे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास होता है मगर उलझा में रहता हूँ तेरे दिल के सवालों में मगर उलझाम रहता हूँ तेरे दिल के सवालों में और एक मुखटक और देखिये कि गुफ्तु गुफ कर लो तुम चांदनी रात में जिक्र तेरा किया हमने हर बात में हंस के कट जाएगा जिंदगी का सफर हंस के कट जाएगा जिंदगी का सफर हाथ गर ये तेरा हो मेरे हाथ में हाथ गर ये तेरा हो मेरे हाथ में और इसी के साथ चार मिसरे और रखता हूँ और जो भी सुनने वाले मेरे शायर भैया और मेरे मित्र सभी जुड़े हुए हैं सुने अच्छा। कि जिक्र मत छेड़िए बात का अच्छा सुनिएगा कि जिक्र मत छेड़िए अब किसी बात का मसला है यहा दिल के जज्बात का इश्क ने तोड़ दी है सभी बंदिशें इश्क ने तोड़ दी है सभी बंदिशें लोग करते रहे मशरा जात का लोग करते रहे मशरा जात का मेरे परिवार के लोग मेरे भैया मेरे मित्र सभी देख रहे हैं उन सबका आशीर्वाद मिल रहा है बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े जुड़े हुए हैं शिवांग बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शायर हैं अच्छा अच्छा जुड़े हुए हैं और तब तो मैं कहता हूँ कि चार मिसरे और सुनिएगा कि नाम दिल ने तुम्हारा लिया फिर नाम दिल ने तुम्हारा लिया फिर जाम उल फतम ने पिया तेरी परछाई ने जब लगाया गले तेरी परछाई ने जब लगाया गले यू लगा जिंदगी को जिया आज फिर हम्म mm. जी बहुत शुक्रिया और एक मतलब लाइक शेयर देखें कि कि कब्र तक जाने का रास्ता कर लिया। हम्म। कब्र। नमस्कार आप रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। अह जी जी का वर्क है शायद। जी जब तक वापस आ जाए तब तक मैं वर्षा जी से चाहूंगा कि वर्षा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप कहा से बिलोंग करते हैं क्या करते हैं और परिवार में कौन कौन है <laughs> जी नमस्कार सर और मैं वर्षा श्रीवास्तव लखनऊ से मैं एक कॉन्वेंट स्कूल की अध्यापिका हूँ और फैमिली अच्छा। में जी और लिखने का शौक है तो लिखती हुई हूँ जी और फैमिली में एक छोटी बेटी है मेरी और हस्बैंड है छोटा सा परिवार है मेरा जी धन्यवाद परिवार सुखी परिवार जी जी वैसे साहित्य से जुड़े हुए सभी आज मेरी दीदी भी जुड़ी हैं शोभा दीदी भी तो साहित्य से जुड़े होने की वजह से मेरा बहुत बड़ा परिवार है सभी दीदी बहन भाई बहुत मिले हुए हैं सभी का प्रेम मिलता है जी बड़ा सभी का स्नेह मुझे मिलता है लखनऊ में मैं बहुत इस चीज के लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ तो बहुत आभार सभी का छोटा परिवार है अलौकिक परिवार बहुत बड़ा है जिसका जी जी है ना तो चलिए जी जी जी बिल्कुल मुलाकात इस मंच पर और मैं चाहूंगा कि आप अपना रचनाएं सुनाई सुना दीजिए छोटे छोटे जी, जी, जो स्वागत जी जी आभार सर मैं सभी महिलाओं को समर्पित एक अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ हु. खूसी नहीं मैं अश्क झाखों से गिरा दी जाऊं जाऊं जाऊं नहीं मैं कांच की जो बहुत बहुत बार? आभार सभी का वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपकी रचना के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ा प्यार से कहा है वा वाह क्या बात है वर्षा जी सर्वेश जी ने भी याद किया है विक्रांत राय ने याद किया है पुलक तिवारी ने खुशबु जी ने सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए और एक रचना रखने के लिए महिलाओं के पर अब आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शोभा जी से बात करते हैं शोभा दीक्षित जी से और बहुत ही अच्छा लग रहा है की आप उनसे प्रेरित होकर कविताएं लिखते हैं गीत लिखते हैं तो आज उनको हम सुनेंगे डॉक्टर शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार जी बताइए अपने बारे में परिवार के बारे में अब कहां से आप जुड़े हैं और मैं सचिवालय में एक अधिकारी हूँ अच्छा। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के उपाध्यक्ष हूँ और वहां से एक पत्रिका निकलती है राज्य कर्मचारी और बाहर का भी कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी रचनाएं भेज सकता है तो उसकी मैं संपादक भी हूँ अपरिहार्य नाम है उस पत्रिका का पिछले बारह सालों से मैं उसका जो है संपादन कर रही हूँ जी और मेरे परिवार बारे? में मेरे मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी और और और पति भरा पूरा परिवार है और भी लोग हैं और मेन जो जो मैं बता दिया <laughs> और बाकी जो अभी वर्षा ने बाकी जो अभी वर्षा ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ हमारा परिवार बहुत बड़ा है बहुत विस्तृत है पूरी देश में तो है विदेशों में <laughs> जी। तो अच्छा पत्रिका के बारे में थोड़ा सा बताइए उसमें किस किस टाइप के चीजें लिखते हैं और सब तरह का सब तरीका बस एक प्रेरणादायक हो कुछ किसी विषय पे कुछ रोशनी डालता हो अच्छे लेख हो अच्छी कविताएं हों जो किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन कौम, ना रेके? हो किसी तरीके का हाँ जी रेगुलर पब्लिश होती हैं या महीने में त्रैमा त्रैमासिक त्रैमासिक साल में चार जी ठीक पिछले अठारह उन्नीस सालों से छप रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद आइए अब मैं कि एक सुंदर रचना आप सुनाइए हमारे दर्शक मित्रों को जी बिल्कुल मैं आ, वानी के चरणों में द्वार नहीं। नहीं। चारोर अंधकार दिखता नहीं है द्वार एक दीप ज्ञान का जलाओ मां सरस्वती एक दीप ज्ञान का जलाओ मां सरस्वती ओ प्यासे म रुथल में प्यासे मारुथल में हवाएं झूल आ रही है करुणा का मेघ बरसाओ साओ सरस्वती करुणा का मेघ बरसाओ ओ चौखट पे कब से पड़ी हूं तेरे जगदंब चौखट पे कब से पड़ी हूं तेरी जगदंब आओ मुझे गले से लगाओ माँ सरस्वती वो आकुल देर बड़ी देर बड़ी हो रही है शोभा आओ अब आओ अब आओ, आओ माँ सरस्वती आओ अब okay. आओ अब आओ, आओ, आओ, आओ मां सरस्वती और बात? मैं एक छंद जो है बजरंग बली जी के पढ़ना चाहती हूँ मेरा बहुत प्रिय छंद है और बहुत लोग पसंद भी करते हैं उसको देखेगा कि मेरी भक्ति आपके मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज उसे करुणा से अविराम कर दो कपीश उसे करुणा से अविराम कर दो कपीश और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य अविराम ललित ललाम कर दो कपीश अविराम ललित ललाम कर दो कपीश और एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन भावना का एक यह काम कर दो कपीश भावना का एक यह काम कर दो कपीश और राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम, के, का, गुलाम <chords> के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश जय क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद और और भी कुछ पढूं तो ठीक है एक छोटा सा सुनाइए कोई छोटी-छोटी मैं छोटे-छोटे आपको सुनाती हूं के ऊपर मैंने चार पंक्तियां पढ़ती हूं कि ये जीवन संचरनिस में कहा आराम आता है ये जीवन संचरन इसमें कहा आराम आता है कहा संघर्ष में अपना हमेशा काम आता है जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता है अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता है बहुत आभार बहुत मेरे जो भी दर्शक श्री पिता के, पिता के चरणों में भी देना चाहती हूँ का ही योगदान हमारे कृतित्व में होता है तो चार पंक्तियां देखिएगा मैंने पिता के एक पक्ष को रखने का प्रयास किया है देखिएगा की तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है कौन जमाना Hmm. जमाना रोशनी में भी सियाही देख सकता है तू तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है तू तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है तुझे खुद से बड़ा पिता ही देख सकता है। तुझे खुद खुद से से बड़ा बड़ा केवल केवल पिता पिता ही ही देख देख सकता सकता है है क्या बात चलिए शोभा जी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सर्वेश कुमार ने भी बहुत अच्छा दीदी करके भेजा है बहुत आभार आभार बहुत आभार सब सुन्दर बहुत सबका जी से भेजा है है बड़ा आपने कविता पाठ किया अच्छा लग रहा है उन्हें भी मधु विकर्मा जी बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज किया है उमा जी आरुषी जी और सबका बहुत हृदय बहुत, से अभिनंदन बहुत हृदय से आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं अनुराग जी को जोड़ना चाहूंगा अनुराग जी बीच में गायब हो गए इंटरनेट वजह से उनकी कविता अधूरी रह गई तो आइए वहीं वहीं से वही से शुरू करते हैं और अनुराग जी का मतलब होता है प्रेम और भक्ति तो आइए प्रेम और भक्ति से सराबोर कीजिए अनुराग जी फिर से एक बार अपनी कविताओं के माध्यम से स्वागत <laughs> तो मैं पहले तो चार मिसरे पढ़ना चाहूंगा कि जिसे शायद मैंने जिए हैं और देखे हैं मैं आप सबको सौंपता हूँ कि खेल बचपन के सारे पुराने हुए सुनिएगा खेल बचपन के सारे पुराने हुए उस जमाने को गुजरे जमाने हुए अनुभवों ने मुसलसल सिखाया हमें जिंदगी ने मुसलसल सिखाया हमें छोटी सी उम्र में हम सयाने हुए छोटी सी उम्र में हम सयाने हुए और एक गजल रखता हूँ जी गजने की दिल में जो थी तभी शायरी दिल में जो थी दबी शायरी इश्क की दिल में जो थी दबी शायरी इश्क की हमने लिख दी वही शायरी इश्क की हमने लिख दी वही शायरी इश्क की गिरते झरनों से पूछा तो बोले यही गिरते झरनों से पूछा तो बोले यही गिरते झरनों से पूछा तो बोले यही बह रही हर कहीं शायरी इश्क की और एक शेरिश का देखें स्वागत कि वो तो हुसैन में थी हम अगर बैठकर Hmm. वो तो गुस्से में थी हाँ मगर बैठ कर वो तो गुस्से में थी हाँ मगर बैठ कर मुझसे सुनने लगी शायरी इश्क की hmm. और इसका मकता मुलाजा फरमाइए कि मैंने मीर साहब और गालिब साहब के जमाने से लेकर अब तक के समस्त शायरों को मैंशन करिए एक ही मिसरे पे ले सब जितने भी लिखने वाले हैं अब सुनिए इसका मकता लेकर के अनुराग तक मेरे गालिब से लेकर के अनुराग तक शायरों ने लिखी शायरी इश्क की शायरों ने लिखी शायरी इश्क की बात बहुत शुक्रिया और एक गजल सुनिए तह, तहत मैं आपको एक मतलब एक शेयर सुनाता हूँ की अच्छा, दो, ती, दो तीन शेर और सुन लीजिए हूँ कि में तो एक गजल के दो तीन शेर सुन लीजिए कि दर दर भटका ठोकर खाई शायर ने शायर कैसे हैं शायर ने क्या किया समझ शायरों की तरफ से पढ़ता हूँ कि दर दर भटका ठोकर खाई शायर ने दर दर भटका ठोकर खाई शायर ने दर दर भटका ठोकर खाई शायर ने यू ही नहीं ये शहरत पाई शायर ने इन्हें मिला है धोखा इश्क में जब जब भी शेर सुनिए कि इन्हें मिला है इश्क में धोखा जब जब भी इन्हें मिला है इश्क में जब जब में धोखा जब-जब भी महफिल फिर आग लगाई शायर शायर ने ने शुक्रिया और एक गजल को शेयरिया सुनिए कि आप सुनिए एक तहत में गजल सुनिए कि आंसुओं की बहेगी नदी इश्क में आंसुओं की बहेगी नदी इश्क में हीरे राजा बने जो कभी इश्क में चैन गायब हुआ नींद भी उड़ गई शेर सुनिए कि चैन गायब हुआ नींद भी उड़ गई सुन उड़ेगा बहुत कुछ अभी इश्क में और एक शेरियों देखें कि लोग पागल शराबी कहेंगे तुझे लोग पागल शराबी कहेंगे तुझे दांव पर ना लगा जिंदगी इश्क में क्या बात है क्या? और और एक सुने कि यार अनुराग तू इश्क से दूर रह देखें कि यार अनुराग तू इश्क से दूर रह वरना हो जाएगा मतलब इश्क में और एक मतलब ठीक है अब आप आगे सुनिए फिर वापस लौटते हैं कुछ जी, कुछ करने कुछ शेर होंगे जी स्वागत स्वागत <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए फिर से वर्षा जी के के पास चलते हैं वर्षा वर्षा जी जी बहुत, बहुत स्वागत है फिर से और आपने वर्षा शब्दों का कविताओं के साथ <laughs> आभार सर आपका बरसात करें बरसात जरूर करें शब्दों का आज <laughs> जी, जी, मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो मैंने जो लोगों को अपने किसी भी काम पर बहुत अभिमान हो जाता है गुरूर हो जाता है मैंने उस पर अपनी कुछ रचनाएं लिखी है मैं वही प्रस्तुत करती हूँ परिवार परिवाजी उसी, उसी अभिमान हो गया उड़ते हुए परिंदे को गुमान हो गया उड़ते हुए परिंदे को गुमान हो गया उसको खबर नहीं कि शाख ही है उसका घर उसको खबर नहीं कि शाख ही है उसका घर आकाश छू के सोचता भगवान हो गया आकाश छू के सोचता भगवान हो गया उड़ती हुई परिंदे को घुमानु हो गया ये तलख सी लहसी तल्ख सी लहसे बता रहे तेरा गुरु तू लाख सी रह कर के तू तो रहमान हो गया तू लाख जी रह करके तू तो रहमान हो गया उड़ती हुई परिंदे को घुमान हो गया गर हो खड़े शिखर पे तो गर हो खड़े शिखर पे तो नम ही बनी रहो चढ़ती हुई सूरज का हर्ष शाम गया चरती हुई सूरज काश शाम हो गया उड़ती हुई परिंदी को गुमान हो गया बहुत बहुत आभार नमस्कार आप आप 90.4 एफएम चलिए बहुत ही सुन्दर कविता जो वर्षा जी ने सुनाया और हूं, आप थोड़ा सा नेटवर्क के कारण नहीं सुन पाए होंगे लेकिन अभी ठीक से आप सुन पा रहे हैं वर्षा जी फिर से एक चार लाइनें जरूर सुनाइए आप स्वागत है दूसरी सुनाऊ या वही सुनाऊ आप लोग नहीं सुन पाए दूसरी सुनाती हूँ सुना दीजिए दूसरी सुना जी जी मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ मैं उसकी सिर्फ दो ही पंक्तियां सुनाऊंगी ज्यादा समय नहीं लूंगी स्वागत जी वंदी मातरम वंदे मातरम वंदी मातरम वंदे वंदी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदी अपनी मिट्टी की खातिर कुछ कर जाऊ या मर जाओ अपनी मिट्टी की खातिर कुछ कर जाओ या मर जाओ ईश्वर इतनी शक्ति दे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे, वंदे। लहू मेरा हो जाए पानी जो व्यर्थ गवाओ मेरा हो जाए पानी जो व्यर्थ गवाओ अपनी जवानी रा कौशल मुझ में मैं बन जाऊं झांसी की रानी वंदन है मां वंदन है माँ भारती वंदन है दे दे के वंदी वंदी मातेरम वंदी मातेरम वंदे मातेरम वंदी मातेरम वंदी बहुत बहुत आभार आप, आप सभी का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देशभक्ति की सुंदर रचना आपने सुनाई थैंक यू सो मच आइए आगे, आगे बढ़ते हैं से जी से से अनुराग अनुराग जी जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं हैं आप जी, मैं अच्छा सर आइए बात बात खत्म की थी वहीं शुरू करते वापस प्रेम मोहब्बत और भक्ति वही बात कि संसार को अगर फल बचाएगा तो प्रेम आई मैं एक मतलब कहता हूँ कि सुनेगा की इस नई हवा में हल... हलचल है महसूस इस नई हवा में हलचल है महसूस करो ये इश्क वफा का संदल है महसूस करो क्या तुम जिसको सेर कि तुम जिसको जादू की नगरी कहते हो ना तुम जिसको जादू की नगरी कहते हो ना उसकी आंखों का काजल है महसूस करो <laughs> जी बहुत शुक्रिया <laughs> एक मतलब शेर कि उसकी मीठी सी बातों के कैदी हम उसकी मीठी सी बातों के कैदी हम नखरे करती तो आंखों के कैदी हम और अभी तलक जो मुझे रिहा ना कर पाई अभी तलक जो मुझे रिहा ना कर पाई एक लड़की की उन यादों के कैदी दी हम तो भाई शिवांग का बहुत जो है कमेंट आया और ये ऐसा शायर है कि आप इसे सुनेंगे तो आप बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे अच्छा और जो मेरे भैया मेरे परिवार के लोग सबसे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात तो ये है कि मेरे परिवार के एक मेरे, एक एक सदस्य मेरे मित्र और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सब सारे के सारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं इस बात का तो बहुत ज्यादा जो है खुशी आई है मैं पढ़ता हूँ कि एक मतलब पढ़ता हूँ नैनो से नैना टकरे तो क्या होगा Hmm. रे सभी दोस्तों सुनिएगा कि नैनो से नैना टकराएंगे तो क्या होगा आपस में आपस में दो दिल भर जाएंगे तो क्या होगा हम्म hmm. और आंखों से ही कर लेंगे मोहब्बत का तस्करा मैंने सोचा बातें करना कि आंखों से ही कर लेंगे तस्करा मोहब्बत का दुनिया वाले आंख उठाएंगे तो क्या होगा yeah. और एक शेर है की लोगो ने तो दूर से ही देखा है चांद को लोगों ने तो दूर से ही देखा है चांद को हम अपनी छत पर चांद बुलाएंगे तो क्या होगा क्या बार, क्या बात बहुत <laughs> शुक्रिया और एक एक तो मतलब एक सुनिए कि जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने हम तो सच्ची मोहब्बत है तो उसे पैसा कार बंगला सब की जरूरत नहीं होती वो कहीं भी तो मैं इस पे एक मतलब कहा कि जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने इश्क आंखों से फिर पढ़ लिया चांद ने की जाम उल्फत का जब भी पिया चांद ने इश्क आंखों से फिर पढ़ लिया चांद ने लोग महलों के उसको बुलाते रहे शेर सुनिएगा मेरे सभी मित्रों कि लोग महलों के उसको बुलाते रहे मेरे हुई दस्तक दिया चांद ने एक बंद रखना चाहूंगा मुखड़ा और एक बंद आप सभी की इजाजत होकर तो मुस्काती आखों से छूकर कर तन मन चंदन कर डाला मुस्काती आंखों से छूकर तन मन चंदन कर डाला तुमने जीवन में आकर जीवन को जीवन कर डाला तुमने जीवन में आकर जीवन को जीवन कर डाला मुस्काती आंखों से छू तन मन चंदन कर डाला तुमने जीवन में आकर जीवन को जीवन कर डाला और सुनिए का कि सुनिएगा अद्भुत सा घटनाक्रम मेरे संग पहली बार हुआ एक hmm. अद्भुत सा घटनाक्रम मेरे hmm. संग पहली बार हुआ समय चक्र भी ठहर गया जब हमको तुमसे प्यार हुआ समय चक्र भी ठ... गया जब हमको तुमसे प्यार हुआ निस्प्राण पड़ी थी देह हमारी तुमको मिलने से पहले निस्प्राण पड़ी थी देह ये मेरी तुमसे मिलने से पहले जब तुमने गले लगाया तो फिर प्राणों का संचार हुआ जब तुमने गले लगाया तो फिर प्राणों का संचार हुआ और सुनिएगा कि मेरे इस अंतरमन को मेरे इस अंतरमन को अंदर तक पावन कर डाला मेरे इस अंतरमन को अंदर तक पावन कर डाला तुमने जीवन में आकर जीवन को जीवन कर डाला तुमने जीवन में आकर जीवन को जीवन कर डाला जी बहुत शुक्रिया शिवांग भाई बोल रहे हैं कि पीछे रखी किताब पर नजर है मेरी <laughs> बहुत शुक्रिया आइए हम अब मैं डॉक्टर साहब को सुनना चाहूंगा हमारे बीच फिर से उपस्थित हैं जी डॉक्टर बड़ा बड़ा क्या है है नेट का का प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई कोई नहीं इसको मैं तो Uh, <laughs> मैं इस उसको मधुबन जी को मधुबन को बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि हम लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और यह अवसर दिया और आज का दिन वैसे भी मेरे लिए स्पेशल था उसको और भी स्पेशल बना दिया आज अच्छा? मेरा जन्मदिन है तो तो <laughs> तो मैं आप <laughs> तो मैं आपका तो जी जी बहुत अनुराग बहुत थैंक यू और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी आपकी जो है टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूं मैं बहुत आभार प्रकट करती हूं और मैं चार चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूं देखेगा मैंने नारिय अस्मिता दो तीन मुख तक मेरे जो बड़े श्रेष्ठ हैं लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन मैं दो तीन सुनाती हूँ विश्व मीरा सपी लिया मैंने विश्व मीरा सपी लिया मैने अपने अधूरों को सी लिया मैंने दिल के दिल में रही सदा मेरे मेरे दिल दिल के में रही सदा मेरे। तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने आभार वर्षा बहुत आभार तुम्हारा अच्छा। और चार पंक्तियां और भी देखिएगा की रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं सब सवालों का जवाब नहीं पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में मैं वो की किताब नहीं मैं वो की किताब नहीं और बहुत प्यारे प्यारे शेर सुनाए हैं अभी अनुराग ने तो मैं भी कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ देखिएगा एक मतलब देखिएगा और उसके कुछ शेर भी कि ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा Hmm. ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा वो मेरे पास आना तो ये सोच लेना hmm. मेरे पास आना तो ये सोच लेना सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा और मेरा दर्द दे दिल तो जमाने ने समझा क्या बात मेरा दर्द दिल तो जमाने ने समझा तुम्हें यार लिख के बताना पड़ेगा तुम्हें यार लिख के बताना पड़ेगा और एक मैं दूसरा दूसरी गजल का एक मतलब और खुशिया देती हूँ और देखेगा एक पत्थर से प्यार करते हो hmm. एक पत्थर से प्यार करते हो अपना दिल संगसार करते हो अपना दिल संगसार करते हो और आज के जमाने का एक शेर देखिएगा कि हाथ में तेरे हो हथ गोले हाथ में दे रहे हो हथ बोले कैसी नस्ले तैयार करते हो कैसी नस्ले तैयार करते हो और अभी जो कोरोना टाइम में मजदूरों का जो हाल हुआ था तो उसके ऊपर मैंने एक शेर कहने की कोशिश की थी एक दो शेर देखिएगा हमारे उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वक्त से कुछ नहीं लोग दुनिया भर की टिप्पणियां कर रहे थे तो उस पर मैंने कहा था कि वक्त से कुछ नहीं मिला इनको वक्त से कुछ नहीं मिला इनको क्यों इन्हें शर्मसार करते हो क्यों इन्हें शर्मसार करते हो और दर्द इतने कि गिन पाओगे दर्द इतने कि गिन पाओगे अपना हक शुमार करते हो आपना हक शुमार करते हो और मक्ति का शेर दिखेगा कि मेरी मेरे कान तुम ही तो हो शोभा मेरे कान हा तुम ही तो हो शोभा मेरे दिल में विहार करते हो मेरे दिल में विहार करते हो और एक बहुत पुरानी मेरी गजल है और जो नीरज जी को भी बहुत पसंद थी श्री नीरज जी उनका बहुत आशीर्वाद मिला है मेरी पांच किताबें आई हुई है उसमें अच्छा। एक गजल संग्रह है दो गीत संग्रह है क्या बात और एक मुक्तक संग्रह है और एक कहानी की किताब है और सब दोताब किताबें इसमें पुरस्कृत भी हैं तो मैं उनको एक पसंद थी गजल छोटी बिहार की है मैं सुनाती हूँ गजल की तरल जुमानी और भी है गजल की तर जुमानी और भी है कहानी में कहानी और भी है कहानी में कहानी और भी है और अमेश एक खास इस गजल का हासिल शेर में पढ़ना चाहती हूँ देखिएगा कि तुम्हारे जुल क्यों कम हो गए हैं तुम्हारे क्यों कम हो गए हैं मेरी में पानी और भी है मेरी आंखों में पानी और भी है एक शेर इसका है जो मुझे बहुत पसंद है देखिएगा कि बहुत महंगे हुए सपने कसम से बहुत महंगे हुए सपने कसम से खुशी के घर गरानी गरानी महंगाई को कहते हैं खुशी के घर गरानी और भी है कहानी में कहानी और भी है और एक शेर है कि कुछ इस तरह से कहा है कि महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है मोहब्बत की निशानी और भी है कहानी में कहानी और भी है और इसका शेर आखिर देखेगा की कि अगर किस मत ने चाह फिर मिलेंगे अगर ने फिर मिलेंगे अभी तो की जिन्द और भी है अभी तो सें गानी और भी है कहानी में कहानी और भी है <coughs> चलिए डॉक्टर शुरुआत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर कविताएं आपने पढ़ी शायरी पढ़ी बहुत ही अच्छा लगा और भी सुनकर भी अच्छा लगा आज आपका जन्मदिन है तो हमारी और ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, बहुत आभार बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत आभार बहुत आभार आपको आपकी टीम को बहुत आभार और सारे दर्शकों को बहुत आभार जिन्होंने हैप्पी बर्थडे लिख लिख के दिया है मैं सबका बहुत आभार लिए वर्षा श्रीवास्तव से वर्षा बहुत बहुत है आपका और एक छोटे-छोटे चीजें रखिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है जी जी जी आभार सर आपका और मैं बहुत छोटी सी एक दो लाइन की ही कविता सुनाती हूँ रचना से गीत है मेरा वो मैं सुनाती हूँ आपको नफरत की में नहीं नफरत की आग में नहीं खिचड़ी पकाइए है आज बहुत तेज सब मिलकर बुझाइए है आज बहुत तेज सब मिलकर बुझाइए है, मिल है धर्म कौन सा बड़ा है धर्म को न बड़ा ये तर्क है फिजूल इंसान को इंसानियत खगुर सिखाइए इंसान को इन शानीयत खगुर सिखाइए नफरत की आग में नहीं खिचड़ी पकाइये मैं इस गीत का अंतिम पंक्ति सुना देती हूँ क्योंकि लंबा है और समय कम है कराहती मेरा मिट्टी कराहती मेरा वजूद खो रहा जान मुल्क की गुलशन बचाइये सांस तुम जान मुल्क की गुलशन बचाइये नफरत की आग में नहीं खिंच है आज बहुत बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत तेज़ सब मिलकर आभार आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया सुंदर रचना आपने सुनाई थैंक यू सो मच और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अनुराग जी दो चार लाइन दो चार चंद रखिए फिर से जी बस मैं अपनी अंतिम कुछ गजलों के शेर सुनाकर आपको क्योंकि समय का अभाव है और मैं अंतिम दो तीन गजलों के भगवान श्री कृष्ण आयती पर उन्होंने मोहब्बत सिखाई धर्म सिखाया तो बस यही के चलना है की मोहब्बत सिखानी है और भारत तो अपना ऐसा देश है की जो पहले बातचीत करता है फिर सैनिक भी ललकार करते हैं कि पहले मोहब्बत करो फिर इसके बाद हम वार करते हैं तो आइए कुछ शेर सुनाता हूं कि यार मेरे एक बार मोहब्बत करके देख पहले तो मैं कह दूं कि मेरे मेरे मेरे कि मेरे मेरे मेरे सभी दोस्तों दोस्तों रिश्तेदारों भैया बहनों आपके कमेंट आ रहे हैं यहां पर मैं सबके पढ़ नहीं पा रहा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बाद में सबके पढ़ूंगा लेकिन अभी आपको सुनिए मोहब्बत करके देख लगे या सब देख।, देख और शेर सुनिए कि <coughs> मेरे देश का हर एक सैनिक कहता है मेरे देश का हर एक सैनिक कहता है सुन मेरी ललकार मोहब्बत करके देख और फिर कहते हैं एक शेर देखिए मुलाजा फरमाए कि यारी यारी मुझसे करके देखी लेकिन अब पहले दोस्ती होती है फिर बात आगे बढ़ती सुनिए कि यारी मुझसे करके देखी लेकिन अब बन मेरा दिलदार मोहब्बत करके देख और धूम मची हर गली गली और शहर शहर धूम मची शहर शहर इश्क का है त्योहार मोहब्बत करके देख और आखिरी शेर इश्क जल का सुने कि फे हो कब से मझधारो के बीच में तुम फे हो कब से मझधारो के बीच में तुम होगी नैया पार मोहब्बत करके देख और एक गजल बस एक गजल को शेयर और है क्योंकि मैं समय नहीं लूंगा आपका बस दो तीन मिनट में सारी बात, दो मिनट में खत्म कर दूसरी सोचता हूँ यही मुझम क्या रह गया सोचता हूँ यही मुझ में क्या रह गया उम्र बीती मगर बचपना रह गया मैम सुनिएगा की सोचता हूँ यही मुझ में क्या रह गया उम्र बीती मगर बचपना रह गया और आंधियों से बचाया है सबको मगर शेर सुनिए कि आंधियों से बचाया है सबको मगर मेरे सीने में एक गया शेर तोड़ उसने दिए मुझसे रिश्ते सभी तोड़ उसने दिए मुझसे रिश्ते भी धड़कनों से मगर वो रह गया और मैं रमेश भैया आपको शेर आपको शेर एटकेट करता हूँ कि आके मुझको गले से लगाएगी वो आके मुझको गले से लगाएंगे वो उम्र भर में यही सोचता और एक आखिरी गजल के दो तीन शेर कहके बस अपनी बात खत्म करता हूँ और ये सुनिए कि खुददारी के शेर खुद सुना रहा हूँ आपको बिल्कुल आ, दिल कभी भी मेरा तुम दुखाना नहीं बस आखरी दो तीन शेर सुनिए कि दिल कभी भी मेरा तुम दुखाना नहीं प्यार हरगिज मेरा आजमाना नहीं <laughs> और रकीब होता है कि जो आपकी प्रेम का है प्रेसी है इसका दूसरा जो आशिक होता है उसे रकीब कहते हैं शब्द यूज किया है कि <laughs> तुम रकीबों के जा करके <laughs> हो जाना पर रमेश शेर सुनिए कि तुम रकीबों के जाकर के हो जाना पर लौट कर अब मेरे पास आना नहीं और एक शेर इसका ये सुने की तुझपे लड़के हजारों फिदा होंगे सुन तुझे लड़के हजारों फिदा होंगे पर सुनिए लड़का तेरा अब दीवाना नहीं और इस गजल का आखिरी शेर इस सुनिएगा कि मेरी आंखों ने दिल से ये की गुफ्तु बातचीत मेरी आंखों ने दिल से ये की गुफ्त याद में तेरी आंसू बहाना नहीं बहुत शुक्रिया शुक्रिया और में बाद अपनी बात यहीं पर खत्म करता आइए मित्रों आज के में जैसे बातें मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ तीनों जुड़े राइटर जुड़े और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी कविताओं को अपने शेर और शायरियों को सुनाया और आशा करता हूँ हर लब्ज़ पर या आपके दिल के अंदर एक झलक खुशी की आई होगी बस इसे बना के रखिएगा और कोविड का ये समय जो है निकल गया है फिर से कुछ डरावनी बातें हमारे बीच में आ रही हैं लेकिन इन सारी चीज़ों को आप इन कविताओं के पंक्तियों को देखकर अपने अंदर वो शक्ति वो अनुराग भरिए जिससे आप सारे ही प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं तो चलिए आप सभी मस्त और कामना मंगल कामनाएं करते हैं रिजु अजमन की और से और अनुराग जी डॉक्टर शोभा जी एंड वर्षा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इसी तरह आप शेर पढ़ते और बहुत नाम कमाए और समाज में एक नई क्रांति प्रेम की शांति की लेकर आइए ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते हम गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिल कर शान बढ़ाए इंद्र धनुषी रंगो उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए